शंकर जीवों के बारे में बहुत ज्यादा व्यापार फंसा या नहीं फसा हम नहीं जानते हैं तो किंतु शंकर बीज तो बिल्कुल व्यापार की चंगुल में न में पकड़ में आ गए शंकर बीजों को करने में जो सफलता मिली है इससे क्या हो गया देश की धरती की किसानों के पास जितने भी बीज थी वो सब गायब रह लगे हर वर्ष दो दो सौ एक एक सौ बीज प्रकार के बीज गायब होते जा रहे हैं कितना सौ सौ दो दो सौ प्रकार की बीज, सो, दो दो प्रकार की बीज ये किसानों के पास से समाप्त होता जा रहा है पूरा पूरा देश धरती में ये कुछ दिनों बाद जो किसानों के पास एक भी प्रकृति साहब बीजे नहीं रहेगा और उसके बाद जो है ना समुद्र की उस पाद से बीजा मंगवाई है देना बंद हो गया और कृषि बंद हो गया खतम हो गया उसके बाद बचता क्या चीज है सुअर बजता है मछली बचता है उसको खाइए उसी को पालिए उस, उस, उस, उस जगह में आदमी जा रहा है ये कुल मिला करके मानव को व्यापार कितना अच्छे ढंग से धोखा धोखा कर सकता है दगा कर सकता है उसका एक बहुत अच्छी उदाहरण आ रहा है धीरे धीरे चलते चलते किसानों के दरवाजा तक तो आ चुकी है दगाबाजी धोखाभाजी ये किसानों के दरवाजा तक आ चुका अब वो कितना देर में ग्रसित कर लेगा? एक वर्ष दो वर्ष चार वर्ष दस वर्ष ये चल सकता है किंतु आ चुकी है अच्छा इसके साथ ये भी सच्चाई है इसको जागृत करने के लिए अपने पास कह, सही तौर तरीका भी अभी स्थापित नहीं हुई है कोई सटीकता से इसमें जागृत कर सके इसमें जागृतिक विधि से उनमें एक स्वावलंबन की रास्ता मिल सके उस प्रकार से जागृत करने का कोई तौर तरीका भी कभी स्थापित नहीं हुई है आरोप प्रत्यारोप तो चालू है किंतु तो आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है वो सुविधा के सुविधा के मैंने वशीभूत हर किसान भी है हर मजदूर भी है हर विद्वान भी है हर बेकूफ भी है हर बहार जो है ना नेता भी है सभी कोई सुविधा के वशीभूत ही वो सुविधा के वशीभूत होने का फल फलस्वरूप ये सारे बीज ये किसानों के हाथों से खसकती चली जा रही है और कई सैकड़ों प्रकार की बने धान का किस्म ये हमारे देश से उठ चुकी अब वो नहीं है हाँ अभी हम कम से कम 60 वर्ष का तो हमारे पास ध्यान ध्यान है तो ये 60 वर्ष की पहले हम जो, जो जितना प्रकार की धानों को देखा था हमारे आंखों में उसमें से कम से कम 60-70 प्रकार की तो हम जानता हूं वो धान अब नहीं है वो अनाज अब नहीं है वो बीजे नहीं है अब वो बीज को कब कब कितने वर्षों में कितने प्रयासों में कितने परिश्रम से आदमी प्राप्त किया था इसको कौन आकलित करने जाता है इसको कौन इतिहास लिखने जाता है कौन बताने जाता है किसको उतना फुर्सत है किसके पास उतना फुर्सत है कितना किसके पास उतना वो मैंने साधन है जिससे कि हम ये सब कर दू ये इस प्रकार के हम फंसे बुरी ढंग से फंसे तो है इसमें दोहरायेंगे विज्ञान की नाम से विज्ञान के प्रति समर्पण है जो कुछ भी वो समर्पण के पीछे बड़ी दगाबाजी है ये बात सच्चाई है इसमें दोहराये बाकी जो कुछ भी बाकी बाकी जो कितने दिन में सबका गला कटेगा या कोई किसी के किसी एक का बचेगा सबका कटेगा वो आगे भविष्य बताएगा किंतु तो दगाबाजी तो सही है वो उसका असर होना एक वर्ष में हो जाए चार वर्ष में हो जाए तीन वर्ष में हो जाए यदि हम चेतेंगे नहीं इसके इसको रोकने की कहीं न कहीं अपने पास कोई मादा ना आवे वो तब तब तो आहत होना बहुत जरूरी है आहत होके ही रहेगा संकरता जो है है ना उन्नत बीज विधि भी ये संकर विधि है बीज में उन्नत बीज प्रक्रिया होता है बीज गुणन प्रक्रिया बीजों में जो है बहुत ज्यादा गुण परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है वो भी एक संकरता ही है जैसा टोमेटो को तैयार किया गया संकर विधि तो है ही ठीक है ना तो संकर विधि के लिए आपको बताया रस जो है ना इसमें जो रस जो होता है प्राकृतिक रूप में जो सप्त धातुओं के रूप में जो परिणत होने के लिए प्रकृति जो प्रयुक्त किया है जिसमें मानव शरीर रचना में सातों सातो धातुओं का चौबीस प्रकार की रसों का जो नियोजन किया है तो इन चौबीस प्रकार की रसों का जो एक प्राकृतिक स्वरूप ये सप्तातुओं को प्रमाणित करने में सार्थक रहे हैं जिससे ये मानव का शरीर रचना जो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य बनाने में सार्थक रहा अभी जो है ना हम कुछ भी इसमें विकृति करते हैं ये जागृति के लिए योग्य रहेगा नहीं रहेगा आगे अपन सोचने की बात और मानव के साथ मानव के साथ भी कुछ ऐसे खिलवाड़ करने के बारे में जा रहे हैं, ठीक है कल वो संकेत ठाकुर बताता रहा ठीक है ये सब करने की बाद वो स्वयं में स्पष्ट स्पष्ट होगा ये मानव जो है ना वास्तविक प्राकृतिक मानव के रूप में रहेगा या नहीं रहेगा मैंने वास्तविक भी जो है ना अभी भी प्राकृतिक रूप में मानव पुष्प मानव राक्षस मानव के पद से बहुत ज्यादा विकसित तो हुआ नहीं है अभी मानव देव मानव के रूप में विकसित होना जागृत होना यह बाकी है उसी के पहले ये पशु मानव और राक्षस मानव की विकृत करने के लिए यदि कोशिश करते हैं हम और पीछे जाने वाली बातें हो सकती है आगे जाने वाली बात तो हो नहीं सकती ये तो बात कर, ये बात ये बात हम कहना चाहते है इसमें हमारे अनुमान ऐसा है हमने प्रयोग तो इसमें अभी हम तो किए नहीं है तो संकर प्रकाश से जितने भी बीज के बीज के बारे में सोचते हैं या जीव जानवरों के बारे में सोचते हैं इससे मानव को हानिप्रद स्थिति बनेगी इससे मानव का कोई सहायता होगा नहीं मानव मानसिकता के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए मानव व्यवहार के लिए मानव का सोच विचार कार्य प्राणियों प्रणाली के लिए ये कोई सहायक होने वाला नहीं और भी हानि होगी अभी मानव पूरा पूरा मानव आज जागृति के पद में पहुंचा ही नहीं है उसी के पहले और अंगोली करना शुरू कर दिया ये ये स्थिति आ रही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का स्वरूप क्या होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती का आज का फर्मेट यही है चौखट यही है घर में कासकर के पास गौशाला हो पहला कंडीशन और कोई हाजपाच पाछ हो नहीं सकती दूसरा कोई विधि से कास्त का टिक नहीं पाएगा मानिए उड़ते, उड़ते ही या बस वो हो गया उसके लिए हाथ पैर सब लग चुकी है ब्लास्ट होने की जगह में आ चुका है तो सर्वप्रथम गोशाला गोपालन गोपालन से दो प्रकार की फायदा घर में घी दूध माठा दही उप प्रकरण पूरा हो जाता है दूसरा भाग गोबर मूत्र से जो गोबर गैस पैदा करना उससे ईंधन व्यवस्था चूल्ला चौकी पूरा हो गया तीसरा उसे कंपोस्ट खाद तैयार करना कंपोस्ट खाद तैयार करके खेती को उर्वरक बनाना जिसको छोड़ करके दूसरे विधि से कोई विधि से किसान किसान बचने वाला नहीं उजड़ेंगे ही उजड़ेगा ठीक है दूसरा ये सामान्य रूप में हर जगह में जो देशी बीजा है उसको सुरक्षा करना ये उन्नत बीजा के प्रति अपने विश्वास को सर्वथा हटाना सर्वथा लवलेश भी उस ओर नहीं जाना तभी किसान अपने घर में अपना दाना पानी खा करके अपने बच्चों को स्वस्थ देख पाएगा नहीं तो बारावाट बार होने ही वाला है जो अभी तीन बाट हुआ गा तो चौदह बाट होगा ही ये आने वाला दिन है ये ये कहीं दूर नहीं है तो ये पास आ चुकी है तो इसका साधारण फर्मिट यही है इस इसी चौखट में यदि जी पाता है आदमी किसान वो किसानी सही है वो परंपरा सही है उनको देख करके अनेक लोग सुखी हो सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं अच्छे ढंग से जी सकते हैं इसको छोड़ करके दूसरा उपाय अपनाया वो मरने की वो तो चले ही जाए ना है वो उसको मान लीजिए हाँ उजड़ना ही उजड़ना उन्नत बीज बनाने के लिए एक संकर विधि अभी हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिकों लोगों द्वारा तो क्या उन्नत बीज बनाने की और कोई दूसरी विधि है जो परंपरा को स्थापित कर ले उन्नत बीज का मतलब क्या है वाला बात है ज्यादा फायदा होना एक प्रभाग्य है वो बढ़िया गुणवत्ता उसका बढ़िया होना दो ठीक हो गई तो मैं समझता हूं लोगों का सोचना ऐसा है वास्तविकता क्या है दोनों को कुछ सोचने की बात है। हम एक छोटा सा कृषि करते हैं छोटा सा जगह में देखिये देशी बीजा और गैया का खाद डालकर के हम दाना पैदा करते रहे यद्यपि हम छोटा सा जगह में करते रहे हमारा आवश्यकता कम रहा ये सब बातें हमारे साथ जुड़ी हुई एक बात सही है इसके बावजूद हम देशी बीजा देशी खाद घर का खाद डालकर के हम देशी बीज से एक एकड़ जमीन में 45 बोरा धान से 50 बोरा धान पैदा किए हैं धान का हम वजन देखे हैं जिस प्रकार के हम धान पैदा करते हैं अभी भी हमारे पास वो बीजा है हम हर, हर वर्ष उसको डालते ही हैं, और उस बीजा में एक बोरा बीजा 80 किलो होता है मैं समझता हूँ धान में उससे अच्छा कोई वजनदार धान होगा नहीं अभी हमारे सामने जितने भी हम धान देखे हैं उससे अच्छा वजनदार है दाना के स्वरूप में छोटा सा छोटा दाना है बहुत छोटा दाना लंबाई भी छोटा है मोटाई भी छोटा है उसको हम लोग प्रेम कोदई कहते हैं कोदई जैसा दाना इस प्रकार की दाना का नाम है इस दाना को हम खेत में डालते हैं और उससे पैदा होता है उसको करते हैं। तो अभी दस वर्ष पन्द्रह वर्ष पहले तक हम करते रहे उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े लिखे आ गए तो उसके बाद हम सोचा कि ये पढ़े लिखे हैं भाई अब बुद्धिमान हो गए हैं ये करेंगे पता चला दस वर्ष करते तक मैं एक एक कर में पांच बोरा धान गाहे गये हमारा घर की बात कह रहे हैं दुनिया की बात हम नहीं जानते हैं हमारा घर की बात हम कह रहे हैं पांच बोरा धान उसी खेत से गाए गए मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या हो गया वो कीड़ा काट गया वो ये हो गया वो क्या बैठ गया और धस गया सड़ गया गोल हो गया और क्या कहते हैं वो आ, क्या फाफा खा गया ये हो गया वो हो गया ठीक है आगे वर्ष ठीक हो जाएगा ठीक है आगे वर्ष के आगे वर्ष पुनः चार बोरा होगा अब क्या हो गया अरे पुनः वो सब हमको परम पुराण पंचांग बताते ही रहे ये कब तक होगा पूछा तो ये होते होते थोड़ा सा ज्यादा ही लगा कि ये ठीक होने वाला नहीं है अभी हम लोग पुनः गत वर्ष ने थोड़ी सी उस ओर ध्यान देना शुरू किया गत वर्ष थोड़ा सा खाद वाद ला करके डाले गए इस वर्ष वो किए हैं नाना गत वर्ष भी किए थे, थे थोड़ा सा अच्छा हुआ था अट्ठारह बीस बोरा धान हुई थी अभी इस वर्ष किए हैं अभी कहा हम पहुंचते हैं देखेंगे ये हमारा रोगराटा का हो या रोना धोना का हो या खुशहाली का हो कुछ भी करो हम स्वयं बैठे हैं आपके सम्मुख हमारे घर गांव की बात तो ये तो हुई मैंने वो खाद जो वही रसायन खाद उन्नत बीज ये सब डाल करके के अंतगत्वा वो खेत अभी कितने दिन में वो ठीक होगा पाक में आएगा वो अपने स्वरूप में आएगा हम तो अभी भी नहीं कह पा रहे है अब इस वर्ष में हम देशी खादे डाले है गत वर्ष भी डाले थे इस वर्ष भाई ये इस वर्ष को थोड़ा सा फसल को देखते हैं लगता है कि फसल तो देख सुनने में तो ठीक लगता है जब बीजा गीजा घर आयेगा तभी ना पता लगता है किसान को उसके पहले अपने को क्या पता लगता है घर में आ गया वही किसा, किसान का धन है ठीक है ना वो तब तक धन नहीं है मेरे अंसर आप लोग कैसा सोचते हैं पता नहीं है तो आ तो, गया तब उसको हाँ यही यही मानना चाहिए तो इस वर्ष भी ऐसा कर रहे हैं कहना ये हैं ज्यादा मैंने हम मने सोचते हैं, पढ़ लिख करके विज्ञान बहुत सही काम कर रहा है सोच के चले इस अमायिकता मैंने एक प्रकार से भगवान सब कुछ करता है सोच करके हम सब बातों को भगवान को जोड़ते रहे भगवान कुछ करता वरता एक, एक भी नहीं है भगवान से हमारे बातचीत हो गई है भगवान को कोई फुर्सत नहीं है जिन्हें किसी को मिटाने के लिए किसी को बनाने के लिए आप मानिए ठीक है।, है उनके पास ऐसा कोई दफ्तर नहीं है किसको मिटाते रहो इसको बनाते रहो ठीक है ना भगवान ऐसा कोई बुद्ध भगवान कोई बैठा नहीं है अस्तित्व में परम उन्नत बीज वही है जो अयर छत्तीस पत्तीस जितने भी कहते हैं ना एक एकड़ में कभी भी को मूड़ पटक के मर जाए 50 बोरा धान अच्छे से अच्छे जमीन में और ये जो रसायन खाद कुडिया ले उसके ऊपर जितना कीटनाशक दवाई है उड़ेल दे 50 बोरा धान का वाला इस छत्तीसगढ़ में एक भी आदमी नहीं मिलेगा एक भी आदमी नहीं मिलेगा उसको उन्नत बीज कहते थे हम जो पैदा करते थे क्या उन्नत बीज नहीं है ये ज्यादा उपराज की बात कहते हो वो सऊ से काश्तकारी किया जाए ये जितने भी हमारे पास धान है सभी उन्नत धान है ये आपको याद दिलाना चाहेंगे सभी प्रजाति की धान ये उन्नत प्रजाति है और इसको घटिया बना करके उन्नत के नाम से हम बेचते हैं क्योंकि पैसे से लाते हुए इसीलिए उन्नत हो गया घर में रहते तो कोई उन्नत ना हो वैसे ही खाद गोबर हो गया तो जैसे बासमती धान है एक एकड़ में बहुत कम होता है और जो आप प्रेम को नहीं तो बताए बहुत ज्यादा होता है ऐसा क्या होता है वो बात थोड़ी सी और सोचने की बात है देखिये ये सुगंधि वाला धान होता है जितने भी ये इतना ज्यादा धान होगा नहीं? हम सुगंधित धानों में देशी धान मैंने ये जो बासमती बासमती भी यहाँ के स्थानीय नहीं है यद्यपि देशी है सबसे कम धान होने वाला जो प, ये जो प्रजाति देखा बासमती धान कम से कम होता है जैसा इस देश में इस छत्तीसगढ़ में काली कालीमूछ नाम की एक धान पैदा करते हैं बहुत अच्छी धान कहलाता है सुगंधित दर धान वहां जो विष्णु भोग नाम की पैदा करते हैं इस इसमें छत्तीसगढ़ में और था वो क्या हो दुब्राज, दुब्राज।, दुब्राज।, दुब्राज। और दुबराज धान तो, धान का तो गंध तो चले गया दुबराज नाम रह गए ठीक है न <laughs> तो वो गंध तो मर गया पूरा का पूरा अब दुबराज में गंध नहीं है लोहदी है लोंदी। हाँ लोहंदी है लोहंदी धान भी काफी अच्छा होता है फिर भी वो धम जो बोला वो प्रेम को दे उसके बराबर नहीं होता वो भी लोहंदी भी काफी होता है तीस पैंतीस चालीस बोरा तक हम पैदा किए हैं ये वो धान के बराबर में और दूसरा कोई धान होना है और एक होता है वो धान में हम लोग बहुत झरन देखते हैं इसलिए उसको बहुत ज्यादा जगह में करते नहीं है बीजा रखे हैं आ, वो भी ऐसे ही पचास बोरा होता है मोटा धान है आ, उसको क्या तो हमारे यहां नाम रखते हैं ये इस ढंग से काम है महाराज ठीक है तो कहना है हमारे पास जितना धान का बीजा है वो सर्वोपरि उन्नत बीजा है उससे ज्यादा उन्नत बीजा ये दो, दो हजार वर्ष ये लैबोरेटरी में बर्बाद करते रहे तभी भी उससे ज्यादा उन्नत वीजा ये बना नहीं पाएंगे दो हजार वर्ष उन्नत वीजा बनाते जाओ ये के में पचास बोरा धान बनाते पैदा करने वाला धान को ये दे नहीं पाएंगे मैं आ, जब जब कब तो भी कोई देखना चाहते हैं हम उपराज करके दिखा दूंगा आप आओ हमारा घर नाप तोल के देख लें हम किए हैं अभी अभी भी कर सकते हैं ठीक है ये बात ऐसी है इसीलिए विश्वास ये रखना चाहिए अपने घर गांव में जो कुछ भी बीज है यहाँ का वातावरण के लिए सर्वोपरि ये एक प्रकार से घर हुआ हो गया है धरोवर हो गया है यहाँ के लिए अनुकूल हो गया है हमारे लिए अनुकूल हुआ है आपके लिए अनुकूल हुआ है धरती के लिए अनुकूल हुआ है हवा के लिए अनुकूल हुआ है पानी के लिए अनुकूल हुआ है इससे अच्छा हाइब्रिड क्या होगा भाई इससे ज्यादा उन्नत बीज क्या होगा और यहाँ के हवा के लिए अनुकूल न हो जल के लिए अनुकूल ना हो आदमी के लिए अनुकूल ना हो उपराज के लिए अनुकूल ना हो खाद के लिए अनुकूल ना हो और कीटनाशक मे उपायों के लिए अनुकूल ना हो वो सब हाइब्रिड आए ले जाओ पैसा दे दिया लावा जल्दी दरिद्र हो जावा और इसके अलावा काचो होए का नहीं आ ये कुल मिलाकर के काश्कारी पर जो विज्ञान और व्यापार दोनों का संयुक्त गाज गिराया हुआ बात ऐसा है इससे फायदा नहीं है इस पर हम विश्वास रख करके हम कहीं पहुंचेंगे नहीं सिवाय परेशानी बोलने की चलो भाई महाराज टिश्यू कल्चर क्या जीज़? क्या चीज़ प्राकृतिक है या देखो एक कल वो बात हुई थी संकेत ठाकुर से जो कर रहा है वो वो उनका जो है वास्तविक अंकुर को लेकर के ही वो अंकुरों को पैदा करते हैं ये ऐसा करते हैं यदि केले का केले का मूल अंकुर से ही शुरू करते हैं वो। उससे यदि परंपरा यदि बनता है परंपरा नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है यदि मैंने कहा टिश्यू कल्चर से केले का पेट बनाया उसका उसमें से जो पीका आता है वैसे ही केला वो देता है तब तो ठीक कोई आपत्ति जो धनिया है उसकी सुगंध कम हो जाती है और खत्म हो जाता है वो तो बताए ना स्वाद कम हो जाता है इसका क्या कारण इसको क्या ओ, इसका कारण ये है बाबा धरती में धरती का जो एक स्वाभाविक गुण है धरती में जो कुछ भी हरियाली पैदा होता है उससे खाद होता है उसको जीव जानवर खाकर के भी खादे पैदा करते हैं और वैसे भी यदि धरती में मिलता है तो खादे होता है ये इसका अभी तक की देखी हुई ताकी हुई बात ऐसा वो क्या होता है धरती वो वो सबको पचाता है अभी भी अपन गया का खाद गड्ढे में डालते हैं वो पूरा का धरती ही उसको पचाता है ठीक है पचने के बाद हम खेत में डालते है वो जो पौधे उसको लेने के लिए बहुत अच्छी सुगम परिस्थिति बनी रहती है तो अभी जो खाद आती है उसमें आमलवर क्षार दो प्रधान वस्तु होती है वो क्षनय शनय धरती में आमलिता को या क्षारियता को बढ़ाता चले जाता है कोई ना कोई एक तो बढ़ेगा ही आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे तो बढ़ने के बाद किसी तादाद तक बढ़ गया उसके बाद वो ऊसर हो गया गुसर होने के बाद वह कहते हैं एक फुट मिट्टी काट के बाहर करो पुनः एक फूट ला गुषर बनाओ ऐसा कहते हैं कहा हाँ करो भाई ये हम देखे भाई ऐसा कहते देखा है लोगों को मारपीट होते हुए देखा है गाली गलौच होते हुए देखा है झगड़ा होते हुए देखा है सब पागल आदमी कोई कोई उसको कोडने को भी लगाया है ये भी देखा है सभी प्रकार की प्रजातियों को हमने देखा है ठीक है तो इसीलिए तो रासायनिक खाद में मेरे अनुसार ये दोष छुटा हुआ कोई खाद होगा ऐसा हमको पता नहीं है यदि होगा तो उसको परीक्षण करने की बात ठीक है, है? आमलीयता या अक्षरियता दो में एक को धरती में बढ़ाएगा बढ़ाएगा उसको आप आप हम कहीं रोक नहीं पाएंगे